को संध्या को माताजी के पास ही था मैं और उन्होंने आभिया हैं और सबके लिए शुभकामनाएं रूप से माताजी जी की दीर्घायु स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं और हमें सदा देती रहें प्रेरणा देते रहें और हमारा आश्रम कार्य सुचारू रूप से चल रहा है हमारे आश्रम में एक संविध नाम की किताब है जिसकी रचना मूल रूप से ऑस्ट्रियन लेडी जर्मन मूल की हैं जिनका नाम ममर है वो भी उस समय वहीं पर थी उन पर भी मुलाकात हुई और इस तरह एक ऐसी महिला से मुलाकात हुई जो मूलतः ना तो हिंदुस्तानी थी न हिंदू संस्कृति की तथा तथापि पूरी तरह से हमारी संस्कृति में रज बस गई तो लक्ष्मण महाराज ने उन्हें पूरी तरह से बदल के काश्मीशर दर्शन के रस में रंग दिया और वो आज वाराणसी में त्रिक दर्शन का आश्रम चलाते हैं उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि आप जब बुलाओगे मैं महेश्वर आने पर राजी हूं दान करेंगे कि जब उनसे निमंत्रण के लिए इस यात्रा में मैं सुधीर जी सुपोरी जो वाइस चांसलर हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के उनको भी निमंत्रण दे के आया हूँ कि आप भी जरूर एक बार आइए एक इच्छा एक बार यहाँ आने की उनकी पत्नी यहाँ आ चुकी है माता जी के साथ गुरु के सान्निध्य में जाने से एक विशिष्ट प्रेरणा मिलती है जैसे हम हमारे गुरुदेव के सान्निध्य में इंदौर में हमेशा जाते हैं हर बार कुछ न कुछ नए मोती लेके आते हैं कुछ न कुछ नई प्रेरणा मिलती है कुछ नई दिशा मिलती है कुछ नया ज्ञान मिलता है ऐसे ही माताजी के पास उन्होंने यही सत्प्रेरणा दी कि हम जो आश्रम में चिंतन करते चर्चा करते हैं, हैं सत्संग करते हैं उन पर सतत मनन करना जरूरी है इसके लिए उन्होंने गीता का चौथा अध्याय भी सुनाया और उसके आधार पर उन्होंने कुछ समय तक उनके उद्गार कहे चौथे तो अध्याय का जो श्लोक उन्होंने सुनाया मैं आपको भी यहां पर एक बार फिर से सुना देता हूं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ते ज्ञानम ज्ञाने नत्वदर्शिना इस चौथे तो अध्याय के चौतीसवें श्लोक के और माता जी ने चर्चा की थी उस और यह बताया था कि इस तरह गुरु की सेवा करके प्रति प्रश्न करके यानी जो बात आपको समझ में नहीं आती उस पर गुरु से प्रश्न करें उनकी सेवा करके और उनके उपदेशों से जो ज्ञान प्राप्त करते हो उस ज्ञान को तत्वदर्शियों तो के पास लेकर जाओ अब यहां पर थोड़ा सा विवाद था कि जो हमारे जो गीता की जो पुरानी व्याख्याएं थी उसमें इस प्रकार से लिखा जाता था कि उस ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी लोगों के पास जाओ अभिनव गुप्त जी की जो व्याख्या है उनका इस बारे में विरोध है वो कहते हैं कि जब कृष्ण स्वयं अगर ज्ञान दे रहे हैं तो किसी और के पास जाने की क्यों कहेंगे और ये बात हमको भी ठीक से प्र, ठीक प्रतीत होती है कि कृष्ण जब अगर कोई ज्ञान दे रहे हैं तो किसी और ज्ञानी के पास जाने की बात तो नहीं कहेंगे जब वो अर्जुन को बोल रहे हैं तो अर्जुन को ये तो नहीं कहेंगे किसी और जगह जाके आप ज्ञान प्राप्त करो क्योंकि अर्जुन के सामने जब साक्षात कृष्ण खड़े हैं तो किसी और के लिए वहां कोई जगह नहीं है इसलिए अभिनवगुप्त तो जी कहते हैं कि इस ज्ञान को लेकर आप स्वयं की इंद्रियों के पास जाओ क्योंकि तत्वदर्शी वो इंद्रिया ही हैं आपका मनन चिंतन अंधकरण जो है जो करता है मनन चिंतन वही तत्वदर्शी और अपनी इंद्रियों के पास लेके जाने का मतलब होता है कि उस पर आप सतत विचार करें उस पर सतत चिंतन करें और मन में जो प्रश्न उठे उन प्रश्नों को फिर उन लोगों से पूछें जो जानते हैं। तो उन्होंने माता जी ने सब प्रेरणा दी है कि हम जो कुछ भी यहाँ आश्रम में भी आते हैं मिलते हैं तो जानते हैं जिसमें हम कुछ नई चीज सीखते हैं तो उसमें अपने भीतर उसका सतत चिंतन करें से हमारी प्रवृत्ति धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी इंद्रियों की प्रवृत्ति सूर्द चली जाएगी जैसे रथ में लगे घोड़े अगर शिक्षाचारी हों, तो पांच घोड़े पांच दिशाओं में जाएंगे और उनको एक साथ भी बांध दिया जाए, तो पांचों इस रथ को ले जाकर किसी गड्ढे में डाल सकते हैं। लेकिन अगर सार्थी सावधान है जागरूक है तो वो रथ को अपने गर्दते हुए तक ले जाता है ये कठोपनिषद की बात है कठोपनिषद में जैसा बताया नचिकेता को यमराज ने ये शरीर तुम्हारा रथ है और इसमें इंद्रिया वो घोड़े हैं जो रथ को खींच रही हैं, और तुम रथी हो फिर अब तुम अपनी परिचय स्वयं तो तुम क्या हो तुम रथी हो इस शरीर में शरीर रूपी रथ में बैठे हुए हो इस रथ के स्वामी हो बुद्धि की लगाम है और मन तुम्हारा सारथी है इस रथ को अगर हम जागरूकता से चलाए तो सही दिशा में है ना हमारे सही दिशा कोई केंद्र की के दिशा है तो सही दिशा में ले जा सकते हैं और अगर हम गैर जागरूक है बेहोश है तो हम कहां जाना चाहते हैं या हम कहां जाने के लिए इस रथ पर बैठे और कहां पहुंच जाएंगे तुम्हला के जितने भी आध्यात्मिक दर्शन है वो सब जागरूकता पर जबरदस्त जोर देता जागरूकता एंड अवेयरनेस क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो सतत जागरूक है क्षणभर की गलती आपको अपने पात से अपने रास्ते से विचलित करना कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई क्षणभर की गलती और पूरा जीवन या परलोक तक हम बिगाड़ हैं एक छोटी सी गलती एक छोटी सी गलती एक क्षण में हो जाती उस समय हम जागरूक नहीं होते और उसकी सजा एक लंबे समय तक किसी शायर ने ठीक बोलाया कि सदियों ने सजा पाई लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई तो यह तब होता है जब हम गैर जागरूक होते हैं। हम उस गलती को बाद में सतत चिंतन करते हैं कि हमने क्या किया ऐसा कैसे कर दिया किस शक्ति के वशीभूत होकर हम वो गलती कर बैठे लेकिन गलती क्यों कर बैठे कि हम जागरूक नहीं थे क्षणभर में दुर्घटना घट गट गई इसलिए जागरूकता सबसे बड़ा पहला पाठ है और मन की सहजता सरलता हृदय की निश्चलता वो गुण है जिसके आधार पर हम एक अच्छे आध्यात्मिक नागरिक बन सकते यह भी सत्य है कि हृदय की सरलता सहजता सांसारिक उपलब्धियां नहीं दिलवाते एक सहज हृदय का आदमी सरल हृदय का आदमी हमेशा धोखा खाता है हमेशा छला जाता है सांसारिक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाता है लेकिन उस सब के बाद ये सब कुछ हार के बाद भी वो जानता है कि वो हार रहा है इस सब के बाद वो जानता है कि कुछ और है वो उससे बड़े जीत जीतता जा रहा है उस हार में भी उसे एक जीत दिखाई देती वो जानता है कि मैं छला जा रहा हूं उसके बावजूद छलने वाले के प्रति उसके हृदय में कोई वैमन नहीं होता लेकिन आध्यात्मिक राह कहते हैं छुरे की धारा पर चलने की जैसी। क्षुरस्थ धारा निश्चित दुर दुर्गम राह है क्यों बोल रहे थे ऐसा कि जहां हम हृदय की सरलता की बात करते हैं और छले जाने तक भी हमें कोई शिकायत नहीं होती उस समय इस बात का खतरा होता है कि हमारे हृदय का अहंकार बढ़ जाए विनम्रता भी अहंकार का एक सूक्ष्म रूप है इसलिए वो सूक्ष्म अहंकार भी आपको राह से फिर विचलित करना इसलिए छुरे की धार पर चलने जैसा है एक तरफ हम कहेंगे कि हम में अहंकार नहीं है हम में छल नहीं है हृदय में सरलता है छले जाने का दुख नहीं है ईश्वर को पाने की कामना है ईश्वर के राह पर चलने की संतुष्टि है लेकिन इस सबके बीच में अगर हमारा अहंकार पल रहा है इस सब से हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं तो शायद हम फिर गलती कर रहे हैं यह सूक्ष्म अहंकार मोटे अहंकार से भी ज्यादा खराब है हमारे गुरुदेव कहते हैं विनम्र बनो विनम्रता का अहंकार मत पाल लेना कि हम विनम्र हैं ठीक वो और ज्यादा खतरनाक है जो अविनम्र हैं वो तो बाहर से दिख रहे हैं उनको कोई अहंकार नहीं है कि, कि हम विनम्र हैं लेकिन जो विनम्र हैं उन्हें विनम्रता का अहंकार ना तो ये सब बातें उसी संदर्भ में कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसा हो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व तो कैसा हो लेकिन इस सबके बीच में हृदय की सरलता निश्चित रूप से सबसे बड़ा गुण है क्योंकि सरल हृदय में ही ज्ञान का अवतरण हो सकता है सतत चिंतन प्रश्न प्रति प्रश्न तर्क वितर्क और मनन आपके इंद्रियों को तत्वदर्शी बना सकते आपके आंख भी तत्वदर्शी है जैसे अभिरम गुप्ता जी ने इस संस्कृत के श्लोक में बोला कि आपकी आंखें भी तत्वदर्शी है कान भी तत्वदर्शी है क्योंकि जो आप देखते हैं उसमें आपको अगर तत्व दिखाई देता है शिव दिखाई देता है तो आपकी आंखें भी तत्वदर्शी मन के चिंतन से हमारे सभी ग्रियो को हम तत्वदर्शी तो बना सकते अब इसके आगे हम जैसे इस स्पंदकालिका के सूत्र अभी पढ़ते चले जा रहे हैं हम करीब सात सूत्र हमने पढ़ लिए है ना बहुत ज्यादा संक्षेप में उन सूत्रों को लेते हुए हम अपने आज के अगले सूत्र पर आ जाते हैं यसोन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलोदेव तम शक्तिचक्र प्रभ विभव प्रभोम शंकर नमस्तमा ये हम कई बार पढ़ चुके हैं हम सब लोग इससे अच्छी तरह से बंथित हैं कि शक्ति चक्र के उद्गम शंकर को प्रणाम करते हैं निमेश निमेश मात्र से इस संसार का प्रलय और यत्र यदमिदम सर्वकारी निर्गत तस्या नवरत रूपत्वान निरोध हस्ति पुत्र जिसके अपने स्वरूप मात्र से इस संसार का सृष्टि का जन्म होता है उसके स्वरूप को ढकने की क्षमता भला किसमें हो सकती क्योंकि जिस चीज से तुम ढकना चाहोगे वो चीज भी तो वो स्वयं ही है, जैसे उजाले को उजाले से कैसे ढक सकता जागृत आदि विभेदे अपनी तद भिन्न भिन्न हमारी अवस्थाएं होती हैं जागृत इत्यादि जागृत स्वप्न सुषुप्ति भिन्न तथिन्न प्रसरपति जो भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है आपको कि जागृत इन सबके बीच में निवर्तते निजान्य व स्वभाव आदि उपलब्धता इन सबके बीच में भी जो संवेद है जिसको हम चैतन्य कह सकते हैं वो इन सबके बीच में एक ही भिन्न भिन्न मन के हो सकते हैं माला के लेकिन उनको एक माला बनाने वाला एक ही है जो माला बनाने वाला धागा है वो एक ही है ना उसी में पिरोए हुए ये भिन्न भिन्न घटनाएं और हर घटना एक शिव कार्य है जिसमें सृष्टि स्थिति और संहार सम्मिलित है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सतत सृष्टि स्थिति संहार करता है हम भी करते हैं कई बार सूत्र में भी बढ़ चुके हैं जब किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो उसकी सृष्टि करते हैं जब उस कार्य को करते हैं तो उसकी स्थिति होती है जब उस कार्य को समाप्त कर देते हैं तो उसका संवार हो जाता है और उसके बाद जब हम अगला कार्य लेते हैं तो फिर उसकी नए कार्य की सृष्टि होती है लेकिन ये दो कार्य आपस में जुड़े होते हैं एक तार से जिसका नाम है संविध और इसलिए योगी लोग इन दो कार्यों के बीच के क्षण को इलेबोरेट करके विस्तृत करके देखते हैं जैसे हम किसी चीज को दूरबीन से देखते हैं विस्तार से देखने के लिए इस तरह उसको इलेबोरेट करके देखते हैं क्यों क्योंकि वही जगह है जो केंद्र के सबसे करीब है जब एक घटना समाप्त होती है और दूसरा जन्म लेती है जब घटना समाप्त होती है तो सब कुछ सिमट जाता है शिव में जैसे इस ब्रह्मांड को जब शिव समेट लेता है तो एक बिंदु स्वरूप शिव में सब कुछ सिमट जाता है और नया ब्रह्मांड जन्म लेता है नई सृष्टि जन्म और नया सर्ग बनता है जब उसके बाद में वो उसको स्थिति करता है उसका पालन करता है और फिर उसको भी अपने आप में समेट लेता है वो उसके पास पूर्ण स्वातंत्र्य है इसलिए वो सब कुछ अपने में समेट लेता है और सब कुछ अपने से निकाल लेता है उसको करने के लिए किसी भी तरह के साधन की जरूरत नहीं है पूर्ण स्वातंत्र या चैतन्य की परिभाषा यही है अनन्य मुखापेक्षी किसी और का मुख देखने की जरूरत नहीं है उसको जैसे मुझे कोई कार्य करना होगा तो करण की जरूरत है कुछ साधन की जरूरत है अगर मुझे कुछ बोलना है तो जवान जरूरी है अगर मुझे सफाई करना है तो झाड़ू जरूरी है मुझे कुछ लिखना है तो पेन और कागज जरूरी है ना इस तरह मैं क्रम क्रिया कर सकता हूं लेकिन अक्रम क्रिया नहीं कर सकता बस मैं जो चाहूं जैसे चाहूं कर दूं बिना किसी साधन के यह पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण स्वातंत्र शक्ति का स्वामी शिव कर सकता है और शिव स्वरूप प्राप्त योगी भी कर सकता है क्योंकि उसमें और शिव में फिर कोई अंतर नहीं है हम ऐसे कह सकते दस हो सकता है दस हो सकता है लेकिन वो उसी बिंदु में समाया कि उस बिंदु में सब कुछ समा सकता है तो पूर्ण स्वातंत्र वो है जो कुछ भी बिना साधन के कर सकता है क्योंकि उसकी शक्ति में रोकने की शक्ति किसी और में नहीं उस कार्य को रोकने की शक्ति किसी और में नहीं है और ना उसकी इच्छा को रोकने की शक्ति किसी और में क्योंकि उसके पास पूर्ण स्वातंत्र है पूर्ण स्वातंत्र का मकसद यह होता है कि संसार के समस्त शक्ति का स्वामी उसके लिए कुछ असंभव नहीं है वो जो चाहे वो करे और जिस क्रम में चाहे उस क्रम में करे और जिस तरह चाहे उस तरह करे लेकिन हम सीमित स्वातंत्र के स्वामी इसलिए हम एक सीमित दायरे में शिव का वही रोल अदा कर सकते हैं शिव पूर्व ब्रह्मांड को बनाता है और समेटता है हमें घटना का जन्म देते हैं उस घटना को समेटता समेटते है। उस घटना को जन्म देता है, है ना? और हम उस सीमित दायरे के अंदर करते हैं जो हमारे शरीर के आसपास है लघु संस्करण लघु संस्करण स्मॉल एडिशन है शिव है ना जैसे एक बहुत बड़ा हवाई जहाज होता है और बच्चों को खेलने का हावी जाय देते हैं ना वो वैसे दिखाई देता है वैसे ही चलता है वैसी आवाज करता है वैसी लाइट टमटमाता है लेकिन यह हवाई जाए आपको दिल्ली से इंदौर ला सकता है यह हवाई आपको अगर अच्छा वाला है हवाई जाए तो थोड़ा बहुत उड़ भी सकता है लेकिन वो दस बीस फीट। इस तरह हम शिव के एक छोटे संस्कार हम भी सृष्टि स्थिति संवार सृष्टि स्थिति संवार ये खेल पूरे जीवन करते रहता जैसे शिव करता है शिव बड़े स्तर पर करता है हमारे तुलना में उस कहें तो उसको अरबों साल लगते एक खेल खेलने में उसके लिए ओण है हमारे लिए अरबों बरस हो क्योंकि हम एक सीमित दायरे में स्वातंत्र शक्ति का उपभोग कर सकते हम मैंने स्वतंत्र शक्ति तो है तय है सीमित स्वातंत्र है स्वतंत्र शक्ति है नहीं होती तो हम क्या हो जाते हैं कठपुतली हो जाते वह स्वातंत्र शक्ति हमें एक विवेक के रूप में हमेशा हमारे शरीर में स्थित हम विमर्श कर सकते हैं सकते हैं निर्णय ले सकते हैं और उस बुद्धि से हम सकते हैं हमें चलने वाला दाइने जाएगा कि बाएं जाएगा वो उसके अंदर वो स्वतंत्र है कि दाएं जाके बाएं। लेकिन दाइने जाने पर वो मित्र को मिलने जा रहा है वह मित्र मिलेगा या नहीं मिलेगा ये स्वतंत्रता उसमें नहीं है। परिणाम पूरी तरह से उसके हाथ में नहीं कितना जाना कितनी दूर जाना उसकी भी एक सीमा है इसलिए हमारे करने की क्षमता जानने की क्षमता संतुष्ट होने की क्षमता व्यापकता इन सब के ऊपर एक लगाम लगा दी गई है यह लगाम लगाई किसने माया तत्व ने माया तत्व क्या है माया तत्व स्वातंत्र शक्ति का ही एक रूप है शक्ति दो रूपों में पाई जाती जब संसार के संदर्भ में बात करें सृष्टि के संदर्भ में बात करें तो दो रूपों में माया शक्ति पाई जाती एक है महामाया जो महामाया शिव की वो शक्ति है जो शिव के अधीन है और वो सृष्टि के निर्माण के लिए उद्यत है सृष्टि के निर्माण के लिए उद्यत शिव की जो पूर्ण स्वातंत्र शक्ति है उसे हम महामाया कहते हैं। जिसमें ये पूर्ण संभावना छिपी है कि एक सृष्टि का जन्म दे देगी उस सृष्टि के नियमों को बना देगी और माया था तो एक सीमित संस्करण जैसे हम शिव के हैं उस सीमित संस्करण के ऊपर उस सीमाओं को बांधने वाली जो शक्ति जो उसको सीमित बनाए रखती है जैसे ये कप है चाय का इस चाय को सीमित करने के लिए ये पात्र है और संसार में जो व्यापकता से जल फैला है उसको किसी ने सीमित नहीं कर रखा इस ब्रह्मांड में जल वापत्ता से जो फैला है उसको कोई ने सीमित नहीं कर रखा वह असीम है यह एक उदाहरण मात्र है सचमुच में जल भी सीमित है लेकिन हम मोटे तौर पर समझने के लिए कह सकते हैं कि ये जल एक पात्र में है इसलिए सीमित है तो इसको सीमित करने वाली एक परिधि है जिसके अंदर यह सीमित रूप से समाया हुआ है तो सीमितता पैदा करने वाली जो स्वातंत्र शक्ति है उसका नाम है माया और जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए उद्यत है जो अपने आप को पृथ्वी के रूप में डालने को उद्यत है अपने आप को जीव के रूप में डालने को देते जो अपने आप को चंद्रमा के रूप में डालने को देते जो अपने आप को अंतरिक्ष के रूप में ढालने को देते जो अपने आप को समय के रूप में ढालने को देते वो शक्ति महामाया के लिए उस महामाया का ही स्वरूप है जो हमको चारों तरफ दिया जाता है अब हम कहें शिव और शक्ति के अलग है <coughs> विमर्श रूप से जब शक्ति देखती है तो वो शिव है और संसार के निर्माण के लिए जब बाह्य विमर्श रूप से जब शिव में स्पंदन होता है तो वो शक्ति है। तो अंतर विमर्श शिव है बाह्य विमर्श शक्ति जब वो अंदर देखता है तो शिव है जब वह बाहर देखता है तो शक्ति है शिव और शक्ति में यही भेद है जब वो बाहर देखता है तो शिव है बाहर की तरफ आती हुई उसकी प्रेरणा शक्ति है। और वही प्रेरणा जब अंतर विमर्श करती है तो शिव है, शीव है। मतलब शिव और शक्ति में वही भेद है जो बाहर भीतर में शिव केंद्र में है और शक्ति उसको विस्तार देती इदम रूप में अवभाषित जो संसार है कि ये ये भिन्न भिन्न चीजें हैं उसको अवभाषित करने का कार्य माया करती है। और जो संसार को ब्रह्मांड को जन्म देने के लिए उद्यत है वो महामाया है और जो एक सीमित जीव को सीमितता प्रदान करती है, उसके चारों तरफ कला विद्या काल नियति के घेरे डाल देती वो माया तत्व है यह अपने पढ़ा जागृत आदि विभेद अपनी तद्भिन्न प्रसर पते निवर्तते निजान्य व स्वभाव आदि उपलब्धता इन सब स्थितियों के बीच में भी वो अपने निज स्वभाव से कभी भी निवृत्त नहीं होती संवेद कभी अपने निज स्वभाव से निवृत्त नहीं होता निज स्वभाव वही सृष्टि स्थिति संहार है जो इन सब परिस्थितियों में भी करता रहता और सजा जागता रहता अहम सुखी च दुखी च चे रक्त च्यादि संविध सुखाद्यवस्थानुसूते वर्तनते अन्यत्रता स्फुटन कहते हम सुखी हैं हम दुखी हैं हम अनुरक्त हैं इन सब परिस्थितियों के बीच में अनिश्चित जो धागा है वो सर्वोत्तम है जो इन भिन्न भिन्न अवस्थितियों को अपने में एक करके रखता है समझता क्यों कि जो सुखिता वही आज दुखी है और जो आ दुखी वो ही कल सुखी हो जाएगा सुख और दुख ये बाहर से आने वाली अवस्थाएं लेकिन इन सबके बीच में इन सब स्थितियों को भोगने वाला एक ही है अब हम यहां पर एक इस बीच में इस चीज को समझ लें कि चैतन्य और चेतना में क्या फर्क है जब हम अपने आप का विमर्श कर सकते हैं तो हमें चेतना है जब हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, या हमारी अपनी स्थिति का हम आकलन कर सकते हैं। जैसे हमने शिव सूत्र में पढ़ा था कि शिव ने सृष्टि का निर्माण करने के पहले अपना आकलन किया और वह आनंद से भर गया कि मेरे पास लवालब पूर्ण स्वतंत्र शक्ति है और मेरा विरोध किसी से नहीं जैसे मैं पढ़ा था ना निर्बहु निर्वैर अकाल मूर्ति जो पंजाबियों के जपू साहब में पढ़ा था क्यों उसका निर्वैर है वो उसकी किसी से बैर क्योंकि बेर किससे हो सकता है अद्वैत में किसी से बेर हो ही नहीं सकता मेरे सिवा जब कोई है ही तो बेयर के लिए तो दो चाहिए ना और निर्बहु क्योंकि भय भी नहीं किसी से तो जब उन्होंने विमर्श किया कि मुझमें अपार क्षमता है तो आनंद से लबा लब है, कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं उपयोग करके एक खिलौना बना सकता हूं ब्रह्मांड के नाम का नाम हमने दे दिया और चैतन्य क्या है चैतन्य वो है जिसको हम पूर्ण स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं जो औरों को भी चेतन कर दे। जानने और करने में पूर्ण स्वतंत्र ये दो चीजें बहुत जरूरी जो वो जानती भी है कि वो क्या कर रही है और जो करना चाहे वो कर सकती है तो जानने और करने में जब पूर्ण स्वतंत्रता है तो उस पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग लेते हुए वो अपने आप को अस्वतंत्र भी बना सकती ये बड़ी मजेदार बात है सुनने में कभी कभी अजीब लगती लेकिन अगर वो अपने आप को अस्वतंत्र नहीं बना सकती तो फिर उसके पूर्ण स्वतंत्र में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कि क्योंकि ऐसे इसी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है फिर वो अपने आप को अस्वतंत्र बनाने में सक्षम नहीं है वो अपने आप को अस्वतंत्र बनाने में भी सक्षम है इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र है ये इसकी व्याख्या इसमें जो लिखी है बड़ी सुंदर व्याख्या है कि जो अपने आप को सीमित करने में भी सक्षम है वही पूर्ण स्वातंत्र है अगर वो अपने आप को सीमित नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कुछ है ऐसा जो वो खुद नहीं कर सकते, लेकिन वो वो भी कर सकते पूर्ण स्वतंत्र इसलिए उसने अपने आप को पूर्ण स्वतंत्रता से अर्ध स्वतंत्र किया उसने शिव का छोटा संस्करण बनाने के लिए ये सब किया पूर्ण स्वतंत्रता को तो सीमित स्वतंत्रता लिया और उसके आसपास खुद की आसपास एक ककून बना दिया खुद के आसपास एक आवरण बना दिया तो जिस आवरण के अंदर वो शिव का छोटा संस्करण जिसको हम पशु भाव के जो शिव रूप है वो है पति रूप पति भाव में या पति स्वरूप में स्वातंत्र शक्ति पूर्ण उनके आधीन है और पशु भाव में स्वातंत्र शक्ति माया तत्व के रूप में आपको सीमित करने का बहुत सुंदर पिक्चर है आप अच्छी तरह से समझ लें बहुत अच्छा लगेगा इसको समझने में कि पूर्ण स्वातंत्र मात्र शिव के पास होता है जब वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है उसका विरोध किसी तरह संभव नहीं है हम जीव के पास सीमित स्वातंत्र और वो सी, सीमित का मतलब एक सीमांकन है जिसका और सीमांकन किसने किया महत्ता तो नहीं किया है तो चैतन्य वो है जो औरों को भी चेतन कर दे रोमांडी होता बिल्कुल शिव की विमर्श में पूरा ब्रह्मांड है जैसे आपके विमर्श में इस वक्त आपका शरीर है। हाँ। है ना आप ये जोड़ समझ रहे हो कि चश्मा मेरा मतलब मेरा अंगनी है निकाल के फेंक दूंगा मैं आ, लेकिन उंगली को दांत को कान को निकाल के एकदम नहीं फेंक दूंगा मैं क्योंकि मैं हूं है ना हमारे अपने विमर्श में हमारा शरीर है है ना ये हमारे विमर्श में हमारा शरीर है ये चमड़े के भीतर भी हम अपने को अपना समझते हैं। उसके बाहर पराया एकदम है। समझते हैं ये आ, सब कुछ हम मुझसे भिन्न है यह क्यों है यही भिन्न कार्य शक्ति है माया जो भिन्नता प्रदर्शित करती जो हमको बताती है कि मैं अलग हूं और आप अलग हो अन्यथा ये शक्ति काम नहीं करती तो फिर तो ब्रह्मांड को मैं अपना शरीर समझता हाँ क्योंकि मुझ में और किसी और चीज में कोई फर्क नहीं है हाँ मैं भी उसी केंद्र से निकला हूं आप भी उसी केंद्र से निकले हो और उस केंद्र का विकास तो शिव की जो बाहर निकलने वाली शक्ति है वही आप भी हो वही मैं भी हूं तो हमें फर्क क्या हो सकता है वही है पत्थर भी है वही है दीवार भी है वही चटाई भी है तो हमें फर्क क्या हो सकता है कुछ भी नहीं hmm. लेकिन ये फर्क प्रतीत होता है क्यों प्रतीत होता, होता है क्यों कि शिव की एक शक्ति है जिसने हमें भिन्नता प्रतीत होने पर मजबूर कर दी भिन्नता की प्रतीति करवा दी और वही माया तत्व है जिसने हमको सीमितता के दायरे में बांध दिया एक दायरा है वो आपका एक दायरा इनका एक इनका एक इनका मैंने अलग अलग दायरे हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आसपास एक ककून गुद दिया गया तो तो अपने इस तो करना है बिल्कुल बिल्कुल जब हम यही बात समझेंगे तभी तो कर पाएंगे मूल बात को नहीं समझेंगे तब तक कैसे कर पाएंगे जैसे आपको अगर कार सुधार से सीखना तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि भाई कार में क्या क्या है वो कैसे बनता है कैसे लगाई जाती है कैसे फिट होती है और कार का स्ट्रक्चर कैसा है जब आप समझ लोगे उसको अच्छी तरह से कि कार कैसी बनी है और उसमें क्या क्या पार्ट है तभी तो उसको सुधारने का कहलाएंगे ना आपको। कि भाई ये पार्ट ऐसा है और ऐसा हो गया तब उसको वापस वैसा करना जैसा था तो इस तरह हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रचना समझ के उस ब्रह्मांड के जंजाल से या चक्रव्यू से बाहर निकल सकते अगर हम इसकी रचना नहीं समझेंगे तो हम कैसे बाहर लेंगे इसलिए इसकी रचना समझना जरूरी है hmm. और यही कारण है कि इसको इतना विस्तार था। अन्यथा हम यह कह सकते हैं कि कुछ नहीं सब कुछ शिव है hmm. बात खत्म चैतन्य महात्मा अगर ये दो शब्द समझ में आ जाते हैं तो वह समझना अलग है यहां से थोड़े से समझ में आ जाते यहां और यहां तक समझ में आना चाहिए और चूंकि यहां से यहां तक उतारने की क्रिया में बहुत विघ्न है और सब विघ्न माया जनित है इसलिए माया को समझना जरूरी है अपने दुश्मन को आप नहीं समझोगे तो आप उसको परास्त कैसे करोगे दूसरी बात दुश्मन को परास्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका कि दुश्मन को सहायक बना लो खुद ही खुद परास्त हो जाए इसलिए इसी शक्ति को वामा शक्ति बोलते हैं क्यों कि यही शक्ति आपको भेद में डालती है और जब आप योग में जागरूकता से लग जाओ तो यही शक्ति आपको शिव स्वरूपता तक ले जाएगी आपकी दुश्मन नहीं है लेकिन खेल खेल में आपकी दुश्मन अपोनेंट बन गई है लेकिन आप इसी शक्ति के सहायता से वापस शिव स्वरूपता प्राप्त कर सकते इसलिए इसको वामा शक्ति बोलते हैं कि शिव स्वरूपता से भेद बिथाती है वो भेद के स्थिति से आपको आपस शुरू रूपता तक ला देती है इसलिए इसको वामा शक्ति बोलते और चूंकि इसी से पूरे ब्रह्मांड का वमन हुआ है इसलिए भी इसको वामा शक्ति बोलते हैं जिसके चार स्वरूप हैं जिसका हमने पढ़े थे खेचरी गोचरी दिग्चरी और भूचरी ये चार उसके स्वरूप हैं जो हमारे ज्ञान के क्षेत्र पर मंडराती और ज्ञान को सीमित कर देती और पांच कंचुक बना देती इसका नाम है खेचरी जो हमारे ज्ञान को सीमित बना देती है गोचरी जो हमारी वाणी में और हमारे अंतकरण में निवास करती है वाणी और अंतकरण में निवास करती है, और ये क्या करती है कि हमारी वाणी को वेखरी बना देती है इनको शब्दों के अर्थ बना देती है उन अर्थों से हम विचलित हो जाते हैं और संसार के कार्य में रहते ने बोला कि घर हमें आगे लग गई तो बस हम उछल के बिड़ जाते हैं कि बापरे क्या हो गया अब जबकि वो घर है एक र है एक म है एक एक ही मात्रा है फिर अनार का उसमें आकी मात्रा है है ना अगर इस तरह से देखे तो क्या है शिव शक्ति शिव शक्ति शिव शक्ति और कुछ नहीं जितने स्वर हैं सब शिव हैं जितना व्यंजन है जितने सब शक्ति के रूप है और दोनों ने मिलकर आपको एक अक्षर अक्षर से शब्द शब्द से वाक्य वाक्य से कथा इस तरह उन्होंने आपको भेद भेद में डाल दिया तो ये भेद में डालने का काम किसने किया ये गोचरी शक्ति इसके बाद आती है दिक्चरी शक्ति जो आपके पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्म इंद्रियों में व्याप्त होती है जो आप, आपकी समस्त इंद्रियों को संसारिक कार्य में लगा देती है और एक भूचरी शक्ति होती है जो रस रूप गंध स्पर्श और शब्द इनमें व्याप्त होती है जो इन सब में आप आकर्षित करती है रस के रूप में है, रूप के रूप में स्पर्श के रूप में और सकता आपसे अच्छा संसार के कार्य कराते अब यह क्यों होता है क्योंकि शिव ने मूल रूप से एक आणव मल बनाया जिससे अपने आप को उस पवित्र शिव स्थिति से नीचे उतारा और वो आणव मल से बना कार्म मल और कार्म मल से बना माई मल यह तीन मल है मूल मल क्या है आणव मल आणव मल का मतलब होता है अज्ञान अज्ञान का मतलब क्या है कि हमने अपना जो स्वरूप है उसका ज्ञान खो दिया हमारा मूल स्वरूप क्या है हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है या हमारे चेतना का स्वरूप क्या है हमारी चेतना ही चैतन्य है हमारा आत्मा ही शिव है हम स्वयं ही शिव का छोटा से संस्करण है हम ये सब कुछ भूल गए नहीं भूलते तो क्यों लड़ते हैं? क्यों रोते हैं? क्यों हैं? क्यों दुखी होते हैं? क्यों माया के मोह के बंधन में पड़ते लेकिन हम पढ़ गए तो हमारा ज्ञान कम होने की वजह से अगर ज्ञान हो जाए तो बाकी के और कोई मल टिकेगी नहीं अब दूसरा है जब हम अज्ञानी हो जाते हैं तो हम जो कुछ संसार में करते हैं उस अज्ञानता के नशे में करते हैं। मैंने तुमको मारा क्यों? कि मैं तुमको अपने से अलग समझा ज्ञान तो ही नहीं मुझमें ज्ञान नहीं है मैंने तुमको मारा मैंने तुमको गाली, लिया तुम्हारा धन मैंने हड़प लिया तुम्हारा नुकसान कर दिया अब मेरा क्या हुआ कर्म बंधन में पड़ गया क्योंकि मैंने कुछ किया अज्ञानता तो वह क्या हुआ मुझमें कार्म मल मेरे शरीर में प्रवेश कर गया कि मैंने कुछ किया जो अज्ञानता के वशीभूत होकर किया तो कार्ममल बन गया अब कार्म मल से माई मल का जन्म हुआ माईमल का क्या मतलब मैं दुखी हो गया मैं सुखी हो गया मैं बूढ़ा हो गया मैं बीमार हो गया अब ये क्या हो रहा है उसी कार्ममल के परिणाम मैंने जो किया अज्ञानता में किया और अज्ञानते में किया तो अब उसके परिणाम भोगने के लिए मुझे मजबूरन उसके परिणाम भोगना क्यों भोगने कि मैंने इस शरीर को अपना माना और उससे जो कर्म किए थे शरीर को आप उसके कष्ट भोगना hmm. उनको भोगने के लिए अगर यह जीवन पर्याप्त तो नहीं होगा तो और नया जन्म मिल जाएगा इसलिए ध्यान से समझें कि मूल मल है आणोमल उस आणो मल से बना कार्मो मल और कार्म मल और से बनना माई मल आणोमल अज्ञान है अति संक्षेप में समझे तो माइमल आणोमल अज्ञान है कार्ममल अज्ञान में किया गया कार्य है, और माइमल उसका परिणाम है मूल मल है आणोमल उसका पुत्र है कार्ममल और उसका परिणाम है माइमल, है ना तो माइमल जो हमारे जन्म मरण के चक्र का कारण है अगर अज्ञान हट जाए तो बाकी के दो अपने आप हट जाएंगे जैसे एक रस्सी से दूसरी बंदी दूसरे से तीसरी बंदी पहली कोई काटो तो तीनों नीचे गिरना है एक एक को भी हटा सकते हो लेकिन अगर मूल को हटा दे तो हां तीनों गिर जाएंगे इस तरह ये स्वरूप इन सब चीजों को समझने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम इस ब्रह्मांड की रचना समझें कैसे बना कैसे चलता है हम कौन है हम क्या है हम में क्या है हम वैसे क्यों हैं जैसे दिखते हैं जिसे होना चाहिए वैसे हम क्यों नहीं दिखाई देते हैं जैसे सोचना चाहिए वैसे हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? इस सब के पीछे माया तत्व और इस संसार के निर्माण के पीछे महामाया जिसने संसार को बनाया शिव की वो शक्ति जो संसार बनाने के लिए उद्यत है उसका नाम है महामाया जिसमें पूर्ण संभावना छिपी है कि इस ब्रह्मांड को अपने उधर से जन्म दे देगी और जब जन्म दे देती है तो उसका खेल तभी चल सकता है कि जब उसमें छोटे संस्करण हो पूर्ण संस्करण तो है ही वो अपने आप में वो तो आप कुछ खेल चलेगा ही नहीं ना अगर आप थोड़े मोटे भी हो जाओगे तो भी वही चमड़ी के अंदर अपने आप को मोनोगे दुबले हो जाओगे तो भी वही मानोगे इस तरह शिव अगर मोटा हो गया तो क्या फर्क पड़ फिर भी वो तो मानूम कितना बड़ा भी ब्रह्मांड मनाते मैं ही हूं लेकिन मजा तब आएगा जब उसका हरंगे समझे कि नहीं हर पत्ती ये समझे कि दूसरी पत्ती से कुश्ती लड़ रही है भिन्नता समझिए तो यही तब संभव है कि जब वो सीमितता के दायरे में बंध जाए तो उस सीमितता को दायरे में बांधने के लिए माया तत्व है जो भी महामाया का ही एक हिस्सा है उसी का एक रूप है उस बड़ी शक्ति का एक छोटा स्वरूप है है ना जिसके द्वारा ये पांच कंचुक बने जिससे कला विद्या राग कालनीय थी जिससे कला से हम करने की शक्ति में सीमित हो गए विद्या से हम जानने की शक्ति में सीमित हो गए राग से हम संतुष्टि में सीमित हो गए सदा अपने तो आप को तो अतृप्त मानने लग गए जो आपका काम था वो सदा अतृप्त तो बन गया काल के द्वारा हम समय में बन गए जो सनातन थे वो एक अल्पकालिक बन गए छोटे से समय में पैदा हुए छोटे समय में मर गए इसी समय में हम जवान रहे इतने समय में बूढ़े हो गए समय और बुढ़े हैं तो अब जवान नहीं हो सकते पीछे नहीं जा सकते हमारे एक काल के अंदर बांध दिया गया और उस काल के साथ बहना जरूरी हो गया मजबूरी हो गई ये हमारी मजबूरी कैसे पैदा हुई उस काल के कारण और नियति नियति का मतलब हम जो सर्वव्यापक था वो सीमित हो गया हमें शरीर के अंदर बांध दिए गए ये शरीर हमारी सीमा बन गया हमारा यहां है तो वहां नहीं हो सकते वहां है तो यहां नहीं हो सकते इस शरीर के बाहर जा नहीं सकते इस शरीर से बांध दिए तो हम देखो इन पांचों तरीकों से देखो ये पांच ही फर्क है शिव के मूल संस्करण में और शिव के हम जो छोटे संस्करण में शिव सर्वव्यापक है हम सीमित हैं ये नियति है इसी का नाम नियति उसके लिए ज्ञान पूर्ण है उसके लिए न तो कोई इतिहास है न कोई भविष्य है न कुछ वर्तमान है क्योंकि वो ज्ञान का वहीं से जन्म हुआ है मूल स्रोत है वो इसलिए उसके ज्ञान में अल्पता नहीं है पूर्णता है हमारे ज्ञान में अल्पता है हमारे सिर के पीछे कौन खड़ा ये भी नहीं मालूम कल क्या होगा ये भी नहीं मालूम कल क्या हो चुका उसकी है उसकी अधूरी सी स्मृति हमारे पास है इसलिए ज्ञान में हमारी अति सीमितता है तो इसको नाम है विद्या राग में हम सतत असंतुष्ट हैं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए और जो मिल जाता है उसको यूं कर लेते फिर कितने और चाहिए जो मिलता है उसको यू कर लेते कि चाहिए तो ये है ना तो यह संतुष्टि कभी आती नहीं आती कुछ मूलभूत आवश्यकता है बनाती भूख प्यास शरीर की आवश्यकता है इसके अलावा भी तृष्णा बना दी इतनी जबरदस्त तृष्णा जिसको आप कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते उसकी तृष्णा की पूर्ण कभी हो सकती है क्या एक बड़े चक्र के ऊपर खड़े हो तो उसके बाद फिर बड़ा चक्र दिखाई देता है उस बड़े चक्र पर खड़े हो तो फिर उसके बाद एक और बड़ा चक्र दिखाई देता है उस पर बड़े चक्र पड़े हो तो और बड़े चक्र दिखाओ इस तरह से हम केंद्र से दूर होते चले जाते हैं कभी भी क्या चक्रों का अंत हो सकता है संभव नहीं केंद्र तो वही रहेगा क्या ऐसा है कि इतना बड़ा चक्र बनाया जा सकता है उसके बाद में कोई चक्र नहीं बनाया जा सकता कोई अंत नहीं हर चक्र के बाद में एक बड़ा चक्र दिखाई दिखा देता है और संसार की दौड़ इसी को बोलते हैं और उसका नाम है राग तो कला विद्या राग काल जिसे हम समय में सीमित करते हैं और नियति है जिसमें हम अपने आपके अंदर एक स्पेस के अंदर सीमेंट कर दिए गए लिमिटेशन इन टाइम लिमिटेशन इन स्पेस लिमिटेशन इन सेटिस्फैक्शन लिमिटेशन इन कैपेसिटी टू डू एंड लिमिटेशन इन कैपेसिटी टू नो जानने की क्षमता सीमित है हमारी करने के सीमित है संतुष्टि सीमित है काल में हम आगे पीछे नहीं जा सकते फिक्स हो गए और समय अंतरिक्ष में भी हम सीमित हो गए यह पांच फर्क हैं हम में और शिव में आप अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचो तो जो हमारी मान्यता है सर्वव्यापक की या ईश्वर की सर्वशक्ति मान की वो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकती और हमारे में और उस सर्वशक्तिमान में इससे अलग कोई फर्क नहीं हो सकता आप किसी और फर्क की कल्पना करके बताओ कि हम में और ईश्वर में ये फर्क और है इन ऋषियों ने सोच के कितने बढ़िया तरीके से बताया है कि हमें हम और ईश्वर में बस ये पांच ही फर्क कोई छठा फर्क नहीं और ये पांच फर्क पांच उन लिमिटिंग पावर्स की वजह से सीमित करने वाली शक्तियों की वजह से जिनका नाम तंचुक है और इन पांच शक्तियों की अधिष्ठात्री है माया तत्व जिसने इन पांच चीजों को बनाया है इंप्लीमेंट किया है और उसके बाद में ये सत्य के तरह प्रतीत होते हैं इसलिए इसको भ्रह्मी शक्ति बोलते पावर ऑफ रिलीजन लगत वो सत्य के प्रतीत होता उन्होंने हमारा हम समय का भाव है हम कहते तो समय की शुरुआत नहीं थी शिव में हमको ऐसा लगता नहीं उसके पहले क्या था उसके पहले क्या था नहीं नहीं, नहीं। उसके पहले क्या था हम हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता कि एक ऐसी भी जगह थी जहां समय नहीं था हम ऐसा भी सोचते हैं ये आसमान कहां तक होगा और हमने मन में था अच्छा मान लो वहां तक होगा फिर उसके बाद क्या होगा क्यों कि माया शक्ति आपको सोचने की क्षमता को सीमित कर दिया उसने आपको भ्रम पैदा कर दिया उसके आगे हम सोच ही नहीं सकते क्या आप सोच सकते हो कि आसमान कहां तक होगा और उसके बाद क्या होगा हमारा दिमाग भट्ट हो जाता है बंद हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि आसमान कहां तक होगा और अगर वहां तक होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा अनंत अनंत <एं> क्या कहते हैं अनंत अनंत पर अनंत तो शब्द है कोई कॉन्सेप्ट है क्या अनंत के हमारे दिमाग में अनंत की कोई कांसेप्ट है क्या माने नहीं सकते हम अनंत बोल देंगे तो शब्द है हमारे लिए शब्द ज्यादा क्या अब हम कहते हैं कि इससे पहले इससे पहले इससे पहले इससे पहले चले जाओ पीछे है ना? भी भी भी। के? जहां पर जिस जिष्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो कह कब हुआ चलो तेरा खराब साल पहले मान लिया उसके पहले फिर प्रश्न हुआ तो, तो इसको बोलते हैं अति प्रश्न अति प्रश्न क्यों कहते हैं ये याज्ञवल्क और मैत्री के संवाद हुए थे ना तब ऐसे ही हुआ था उन्होंने पूछा था कि इस संसार का आवरण क्या है वो ना ठीक से याद नहीं लेकिन वो फिर से मतलब मोटे तौर पर समझा रहा हूं मैं कि वायु लोग वायु लोग क्या आगे चंद्रलोक चंद्रलोक क्या आगे लो, सूर्य लोग सूर्य लोग के आगे स्वर्ग लोग स्वर्ग लोग आगे ब्रह्म है ना लेकिन उसके बाद ये लड़की इसके आगे प्रश्न मत पूछता नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा वो मैत्रे को क्या बोलते हैं ऋषि याज्ञवल्क ये लड़की इसके बाद प्रश्न मत पूछना वरना तेरा सिर धर से अलग हो जाएगा तो ब्रह्मा के आगे मत बढ़ जाना <laughs> कि ब्रह्मा के आगे क्या है <laughs> <laughs> क्यों कि वो मूल है वो केंद्र है बस अब तो इसके आगे मत पूछना धरती से तेरे प्रश्न शुरू करें वहां तक ठीक है धरती और सब आगे स्वर्ग लोक ना ब्रह्मा लोक न सोमी लोक और सब आ लेकिन आगे बढ़ते चले गए लेकिन जैसे ही उसने ब्रह्मा का पूछा तो बोला ठीक है इसके आगे ब्रह्मा लोग लगे ये लड़की इसके आगे प्रश्न मत पूछना नहीं तो तेरा सिर धर से अलग हो जाएगा। ये वाक्य जो है जो सेंटेंस जो है विश्व प्रसिद्ध है वृद्धारण उपनिषद का विश्व के जितने विचारक हैं बड़े बड़े वो इस सेंटेंस के ऊपर घायल हो गए इस सेंटेंस के दीवान हो गए कि कितना कितनी बड़ी प्रज्ञा थी हिंदुस्तान के उस सनातन धर्म के एक में कि ये लड़की इसके आगे प्रश्न मत पूछना नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा इसके पीछे कितनी बड़ी विद्या थी कितनी समझ थी कितना इंटेलिजेंस था उसके पीछे कि सचमुच मैं एक केंद्र है उस केंद्र के बाद में तुम और कहां यात्रा करोगे तुम आ गए ना परिदे से घूमते घूमते घूमते घूमते केंद्र में आ गए अब तुम कहते अब कहां चले तो बल एक थप्पड़ रखा कहां जाएगा इसके बाद <laughs> आगे जा रहा था तो इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा ये लड़की इसके बाद प्रश्न मत पूछना वरना तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा ये सब जाए वो, तो वो तो बताते हैं जनक जी के दरबार में हुआ था राजा जनक जी के दरबार में वो हमेशा वो होते थे शास्त्रार्थ होते वहीं पर तो अष्टावक्र जी का भी शासन हुआ था <laughs> अष्टावक्र जी की कथा सुनी नहीं हो तो एक दो मिनट में संशय में बताता हूं कि अष्टावक्र जो थे जो माता के गर्भ में थे तब वो सुनते थे कि पिताजी वेद पाठ रोज कर रहे हैं। तो माता के घर में भी सुनते थे तो अंदर से चिल्लाते बस रेंद्र रेंद्र तो पिताजी कुछ नहीं होता इससे ना? है ना फलतू की बातें हैं ये। अब वो तो वेद वेद, वेद पाठ ही ब्राह्मण उनको आग लग जाती थी तो उन्होंने एक बार जब बार बार वो अंदर से आवाज आती थी तो कहता तू आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा वो श्राप दे देते लड़के को तो वो जब जन्म होता है तो उसके आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा होता है गर्दन इधर जा रही है तो पसली इधर जा रही है तो हाथ ऐसा कोबड़े की तरह है तो कमर उसकी इधर इधर की तरह झुकी हुई है पेयर भी ऐसे लचकते हैं तो जब वो चलता था तो लोगों को हंसी आती थी क्योंकि आप वो जैसे मतलब कपड़े का पुतला चल रहा हो इस तरीके से चलता था इसीलिए उसका नाम था अष्टावक्रेन आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा वक्र मतलब टेरा इसका नाम अष्टावक्र पड़ गया था लेकिन वो था पूर्ण ज्ञानी पूर्व जन्म का अब क्या होता है कि एक बार राजा जनक जी के दरबार में शास्त्रार्थ होता है तो उनके पिताजी शास्त्रार्थ के लिए जाते हैं अब शास्त्रार्थ का विषय था कि ब्रह्मा का निरूपण करें जो वो एक हजार स्वर्ण जड़े गायों को ले जाएगा जिनके सिंह के ऊपर सोना जड़ा हुआ है एक हजार गाय है ले जाएगा जो शास्त्रार्थ में सिद्ध कर देगा कि ब्रह्म क्या है ब्रह्म को निरूपित कर देगा बिना किसी शंका के अब लोग शास्त्रार्थ करते शास्त्रार्थ करते अलग होते चले गए हर पे चले गए अंतम रूप से यह अष्टावक्रब्धी के पिताजी आ गए और सामने है दूसरा ब्राह्मण था तो जब ये खबर लगातार गांव में फिरती जाती थी शहर में कि भैया अब अब पंडित जी जीत गया भी ये जीत गया ये जीत गया, गया। आजकल अपन क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं ऐसे वो सुनते थे जब कि आप कौन, कौन कौन कौन कौन आ गया गए तो जब इनको मालूम पड़ा कि पिताजी शास्त्रार्थ कर रहे हैं अंतिम रूप से तो अष्टावक्रत जी पहुंच गए जनक जी के दरबार में पर जैसे ही पहुंचे तो सब लोगों को फूट गई क्योंकि वो इस तरीके से ऐसे, ऐसे करके चल रहे थे क्योंकि उनकी चाल ही ऐसी थी तो ये भी खूब जोर जोर से हंसने लग जाए तो जनक जी तो गंभीर तो राजा जनक ने सबको शांत किया बोले बालक सब लोगों की हंसी तो मुझे समझ में आ गई पर तो तेरी हंसी क्यों आई मुझे समझ में नहीं आया तो बोले राजन आप भी विद्वान हो कि ऐसी क्या बात कर रहा हो चमारों की सभा के अंदर तुम ब्रह्मा की बातें कर रहे हो अब सब चुप हो गए <laughs> <laughs> बोले सब लोगों की नजर तो इस चमड़े पे है बातें ब्रह्म की कर रहे हैं तो चमारों की सभा में ब्रह्म की बातें न चर्मकार शब्द का उपयोग कर सकते चर्मकार है सब न तो सिर्फ चमड़े पे हैं और बात कर रहे हैं ब्रह्मा की तो मुझे भी हंसी आ गई अब उनको लगी बड़ी गंभीर बात है बोले वैसे भी मेरे को चर्मकारों की सभा में रुकने में कोई रुचि नहीं करके वो वापस जाने लगे पर इतनी देर में उनके महत्व को राजा जनक ने समझ लिया राजा जनक ने बोला तुरंत मेरा घोड़ा बुलाऊ घोड़ा पर बैठे और जनक ये अष्टावक्र बड़ी तेजी से चलते गए आगे और जनक जी इनके पीछे भी धीरे धीरे धीरे धीरे घोड़े के पीछे चलते जनक जी को यह खींच के ले गए जंगल में इनको मालूम था जनक जी पीछे आ रहे हैं जंगल में लेके चले जंगल में जाते से जहां ये अष्टावक्र रुके घोड़े से उतरे और साष्टांग प्रणाम कराला के मेरे ज्ञान में तो बोले तक्षण इसमें कोई देरी नहीं इसी वक्त और उन्होंने जो ज्ञान दिया उसी का नाम है अष्टावक्र गीता वो कभी आपन बताऊना पढ़ना वो बहुत अच्छा है और सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज है स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना वहां कहीं कोई ला, लाग लपेट कुछ नहीं जैसे बताते गीता जी की जो कृष्ण की गीता है उसमें तो उन्होंने ऐसा नहीं होता वैसा कर लो वैसा नहीं वैसा कर लो उसमें कुछ नहीं स्ट्रेट लाइन है कुछ नहीं ऐसा ही करना है बस और कुछ तरीका नहीं है ना उन्होंने तो बिल्कुल अष्टावक्रेन है बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में बताया अष्टावक्र तो जी को उन्होंने गुरु बनाया था राजा जनक ने और वो उनके जनक जी के दरबार में अष्टावक्र जी बाद में फिर वहीं रहने लगे और वो उनको रोज जब प्रवचन देते थे तो जनक जी रोज प्रवचन सुनना उनके यहां जाते थे और कभी उनको जनक जी को देर हो जाए तो अष्टावक्र जी अपना प्रवचन शुरू ही नहीं करते बेटर तो दूसरे लोगों को इर्षा होती थे कि भाई ऐसा क्यों राजा का क्यों इंतजार कर रहे हो और हमारा कुछ नहीं बोले समय आने पर तुमको समझ में आ जाए अगर हमको देर हो जाए तो आप प्रवचन शुरू कर दो राजा को देर हो रही तो बोले आप में भी भेद दृष्टि कुछ नहीं बोलते एक दिन क्या हुआ कि प्रवचन चल रहा थे तो एक सेवक ने आके सब आपके राजमहल में आग लग गई और वो आग फैलती जा रही आस पास सब तरफ ते मुस्कुरा के बैठे रहे और सब, सब लोग भागे हमारे घर में नहीं आग लग जाए हमारे घर में नहीं आग लग जाए राजा जान जी बैठ रहे तो अष्टाग ने पूछा राजा आप यहां क्यों बैठे आपके दरबार से आग शुरू हुई है बोले राम जी के दरबार में लगी मैं जब यहां आता हूं राम जी के जब मैं घर आता हूं वो जाना राम जी जाना है ना जब सब लोग आग भाग बुझा बुझू के वापस लौटे तब अष्टावकर जी ने बोला अब तुमको समझ में आया कि मैं क्यों इंतजार करता हूं जनक का क्यों कि ये अपना राज्य राम जी को सौंप के आता और तुम अपना घर भी सौंप के नहीं आ सकते राम जी इसलिए तुमको अभी समझ की देर है जो सर्वोत्तम शिष्य है मेरा उसका मैं इंतजार जरूर करूंगा तो ये अष्टावक्र जी की कथा है छोटी सी और उन्होंने जो कुछ कहा था वो अष्टावक्र गीता वो एक अलग विषय है वो बहुत क्लिष्ट कठिन भी है लेकिन बहुत सीधा साधा भी है एकदम सीधा रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड है तो आज अपन प्रसंगवश बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करी लेकिन सब बातें अपने आप में अच्छी बाबा की प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण बातें तो चैतन्य वो है जो औरों को चेतन करे, करें जो चैतन्य है उसकी गहराई से हम चिंतन करें रात को घर जाके कि चैतन्य क्या हो सकता है इस दरी के दरी पने को या इसके अस्तित्व को अस्तित्व में लाने वाला वो चैतन्य है इस दीवार को दीवार की तरह पहचानी पहचान देने वाला कौन है पानी में जल तत्व क्या है अग्नि में दाहकत्व क्या है वह चैतन्य किसी चीज को अस्तित्व लाने के लिए उस चैतन्य का स्पर्श जरूरी है और जो चैतन्य का स्पर्श में नहीं है वो अस्तित्व में भी नहीं है उसको तुम जानते देखिए उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि कल्पना जिस चीज की कर सकते हो उसमें भी चैतन्य का स्पर्श तो चैतन्य तो वो है जो औरों को चैतन करें औरों को अस्तित्व लाए सीधी साधी भाषा में समझ सकते हैं कि किसी चीज को अस्तित्व लाने वाली जो शक्ति है चैतन्य इसलिए उसको स्वयं को अस्तित्व में लाने के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं चैतन्य दूसरों को अस्तित्व में लाता है उसको स्वयं को अस्तित्व में लाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं क्यों कि चैतन्य अस्तित्व का ही नाम है स्वयं वह स्वयं ही अस्तित्व है अस्तित्व हम जिसको कहते हैं वही चैतन्य है वह औरों को भी अस्तित्व देती है एग्जिस्टेंस देती है द नेम ऑफ एग्जिस्टेंस इज गॉड जो चैतन्य है वह अस्तित्व का नाम है इसलिए ये दराई है चटाई है ये दीवार है ये इंसान है आदमी है ये कुत्ता है बिल्ली है सब कुछ चैतन्य के ही स्वरूप है क्योंकि इनको सब कुछ मैं वो रूप देने के लिए पीछे चैतन्य तो चैतन्य में आत्मा की क्षेमराज जी ने एक व्याख्या और करी थी कि आत्मा का मतलब उन्होंने लिया रूप और चैतन्य का मतलब होता है कि रूप का सत्य तो रूप का सत्य है चैतन्य चैतन्य आत्मा इस रूप का सत्य चेतन आप चूंकि ये ने कहा किस चीज का रूप है ना संसार में जितने भी रूप हैं चाहे वो दरी का हो चटाई का हो ब्लैकबोर्ड का हो चाहे मोबाइल का हो चाहे इंसान का हो चाहे किसी जीव जंतु का चाहे पेड़ पौधे का हो सारे जो रूप हैं वो चैतन्य के ही स्वरूप है इसे चैतन्य मात्मा की व्याख्या शिवराज ने इस तरह से भी करी कि जो सारे संसार के रूप है उनका सत्य चैतन्य ही है उसी बात को दूसरे तरह से कही जो अपन जो बात कर उसी बात को दूसरे तरह से कि जो कुछ रूप दिखाई दे रहा है वो चैतन्य का ही सोच इस राज की अपनी बात अपन समाप्त करते हैं